हे, भवतु भद्याया, लीला सुखी भो्यायलांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकलचौराय तस्में नम संसारमीरह से बीजा शंकर शंकराचार्यं कैशव वादरायण सूत्र भाष्य पुनः पुनः भगवत ईश्वर गुरात्मी मूर्ति वेद विभागिने दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति यतावश्यकर्तिपरिज्ञ तो पूर्वभावी न है अच्छा ठीक है वृत्ति इसमें भी ऋणी हुआ वर्ती वृत्ति धातु गणनी होने से वृत्ति हो जाएगा और वहां भाभी में भू धातु को मृत वर्तने भू सतायाम समान हैं ठीक है प्रसंग क्रम स्वामी जी आपके प्रति और कल आप लोग भंडार में श्लोक नहीं बोले कल भोजनालय में ये भी करते है यहाँ जैसे श्लोक बोलते हैं वहाँ भी बोलेंगे जब भी आएंगे देखिए माताजी जब भी आते हैं योगिनी माता जी निश्चित वो तो दो दो कभी बोल देते हैं ठीक है, है बीच बीच में कभी आते हैं तो इसलिए बोलेंगे ये ये विद्या के प्रति अर्थात हम विद्या के लिए कुछ अगर दे दे सकते हैं तो ये इस्लोक दे देंगे तो आप लोगों को पता है सामर्थ्य है तो कर देना चाहिए ठीक है आगे मूल में मुक्तावली में पंचम अन्यथा सिद्धम आह तो ये चार पंच अन्यथा सिद्ध यहाँ तक हो गया प्रथम अन्यथा सिद्ध किसको निर्णय किया गया दंडत्व अर्थात कारणता अवच्छेदक वो अन्यथा सिद्ध होगा द्वितीय अन्यथा सिद्ध दंडरूप अर्था कारण गुण ये अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तृतीय अन्यथा सिद्ध आकाश ये कोई भी कार्य के प्रति वो विद्यमान रहेगा चतुर्थ अन्य सिद्ध कुलालपिता तो कारण का जो कारण होगा वो सिद्ध हो जाएगा। वोगा पंचमम अन्य सिद्धम आह अतिरिक्त मूल में कहा यद भवेत नियत आवश्यक पूर्ववर्ती न पंचमी नियत आवश्यक पूर्ववृत्ती जो होगा वो तो कारण होगा तो उससे अतिरिक्त और उसके साथ जो रहता है वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो यह अन्यथा सिद्ध से नियता आवश्यक पूर्ववृत्ति हो गया ये दंड चक्र ये सब कुला इत्यादि हो जाएंगे और उसके साथ कहेंगे रासव इत्यादि कभी रह सकते हैं तो ये पंचम अन्यथा सिद्ध से रासव इत्यादि अन्यथा सिद्ध होते हैं मूल में लक्षण कहते हैं अवश्य क्लिप्त नियतपूरोवर्ती नव कार्यसंभवें तम अन्य सिद्धम यर्कसंग्रह पदकृति में इसी अच्छा को भी देते हैं अवश्य क्लिप्त और नियत पूर्वर्तीसेवर्ती न पंचमी वहाँ पदकृत्य में दिया है देयत पूर्वर्तीती है पंचमी दे दिया कार्यसंभवें तिन्न तदिं तद्भिन्नम तहभूतत्व उसका साथ रहना चाहिए कुछ संबंध होना चाहिए नहीं तो घट कार्य के प्रति कह देंगे पर्वत अन्यथा सिद्ध ऐसे लक्षण से पर्वत अन्यथा सिद्ध है अन्य उपाय से सिद्ध है उसको घट के ऊपर निर्भर नहीं है तत्सभूत तो तो अर्थात तो उसके साथ संबंधी जो होते हैं अवश्य क्लिप्त इसका अर्थ कहेंगे लघु धर्मावच्छिन्न अवश्य क्लिप्त निश्चित रूप से जो रहेगा निश्चित रूप रहेगा कहते हैं दंडत्व भी रहेगा दंड रूप भी, भी रहेगा ये सब अन्यथा सिद्ध अन्य लक्षणों से सब तो निरूपण हो गया है ये पंचम लक्षण में आगे कहेंगे कि चारों लक्षण इसमें अंतर्भाव हो जाएंगे तो दंडत्व दंडरूप इत्यादि इस लक्षण से भी अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो वो सब कैसे हो जाएंगे कहते हैं तो का अर्थ कर देंगे लघु धर्मावच्छिन्न तो जो दंड है उसका अवच्छेद को कौन होगा दंडत्व तो ये दंडत्व ये लघु धर्म है अगर दंडत्व को कारण मानेंगे कारणतः अवच्छेद दंडत्वत्व हो जाएगा वो गुरु धर्म होगा तो इसलिए अवश्य क्लिप्त का अर्थ कहेंगे कि लघु धर्म अवच्छिन्न और नियत पूर्ववृत्ति नियत अर्थात अवश्यम भावी पूर्ववृत्ति अर्थात अव्यवहित पूर्वक्षिणवृत्ति होना चाहिए दूर में रहेगा ऐसा नहीं उससे उससे अगर कार्य संभव हो हो जाएगा उससे जो अन्य उसका साथ में में रहने वाले वो हो जाएंगे पूर्ववृत्ति कांधत्वावच्छिम प्रत्यवश्यलिप्त ग्रागभावन एवं गंध उत्पत्ति संभव तत्सभूत रूप्रागभादी पाकजगंध अन्य सिद्धम तो की उत्पत्ति होने से पहले पहलेवक्षण में गभाव निश्चित रहेगा तो ग्रागभावे न अभी गंध प्रागभाव को कारण मानेंगे तो द्वितीय क्षण में आगे क्षण में गंध की उत्पत्ति हो सकती है जब मान लीजिए अभी दो कपालों मिल करके अभी घट बना अभी घट में गंध उत्पत्ति प्रथम क्षण में नहीं हो जाएगी तो द्वितीय क्षण में गंधों की उत्पत्ति होगी प्रथम क्षण में घट में गंध तो नहीं रहा रूप रह जाएगा प्रथम क्षण में रूप भी नहीं रहेगा द्वितीय क्षण में घट में रूप भी आएगा रस भी आएगा प्रथम क्षण में घट में ये सब कोई नहीं रहेंगे तो प्रथम क्षण में जैसे गंध प्राग भाव रहा ऐसे प्रथम क्षण में घट में रूप प्रागभाव भी रहेगा तो आप भी द्वितीय क्षण में जो गंध की उत्पत्ति होगी उसके प्रति कारण आप गंधप्राग्भाव को लिए क्यों वहां रूप प्राग्वा भी रहेगा तो रूप रूप प्रागभाव क्यों कारण नहीं हो जाएगा क्यों गंधप्रागभाव कारण होगा तो उसके लिए कहते हैं अवश्य क्लिप्त गंधप्रागभावे न एवं गंध उत्पत्ति संभवे अर्थात तो गंध जो द्वितीय क्षण में उत्पन्न होगा उसके प्रति अवश्य क्लिप्त हो गया गंध गंधप्रागभाव रूप प्रागभाव भी वहां है किंतु अवश्य क्लिप्त नहीं हुआ देखिए देखियो अवश्य क्लिप्त नहीं हुआ आगे कहेंगे बताएंगे तो होने से तत्सहभूत गंध प्राग सहभूत रूप प्राग अन्य सिद्ध होगा प्रथम क्षण में जब गंध प्रागभाव रहेगा तो रूप प्रागभाव होगा और द्वितीय क्षण में हम किसकी उत्पत्ति का विचार कर रहे हैं गंध की तो गंध की प्रति गंध के प्रति गंध प्रागभाव शीघ्र उपस्थित तो होगा ना रूप प्रागभाव शीघ्र उपस्थित तो होगा गंध प्रागभाव क्योंकि ये आ, प्रतियोगी हो गया गंध प्रतियोगी बुद्धि में उपस्थित होने के बाद तो किस का प्रतियोगी है वह अभाव प्रथम प्रथम बुद्धि में आएगा और फिर आगे कहेंगे जहां अभी गंध प्राग भाव है अर्थात तो गंध उत्पन्न नहीं हुआ है अर्थात तो रूप अभी अभी उत्पन्न नहीं हुआ होगा तो आगे रूप भी उत्पन्न होगा।, तो उत्पन होगा तो रूप उत्पन्न होगा तो रूप प्रागभाव भी रहेगा इतने दूर विचार के बाद जाकर के रूप प्रागभाव बुद्धि में उपस्थित होगा इसलिए उपस्थिति के लेकर के दूर हो जाएगा रूप प्रागभाव और शीघ्र उपस्थित हो जाएगा प्राग गंध प्राग भाव इसलिए गंध प्राग भाव भी अवश्य लुप्त तो यह सिद्ध होगा गंधोत्पत्ति संभवे तत्सभूत रूप प्राग भावादि रूप रस इत्यादि प्राग भाव आदि पाकज ग्रति अन्य सिद्धम गंधम प्रति अन्यथा सिद्धम नहीं कह कहकर कभी पाक जो गंध क्यों ले उसके लिए टीका में देखेंगे रामरुद्री में अवश्यक लुप्त प्रतीक आगे यद्यपि गंधरूप यो हो, समान काल उत्पत्ति तत्व न ग्धरूप प्राग भाव तुल्यम आवश्यक लुप्तत्व गंधर रूप ये दोनों समान काल उत्पत्ति क तो होने से गंधर रूप प्रागभाव ये दोनों ही तुल्यम अवश्य तो बराबर हो गए तथा ज्ञाने प्रतिगि ज्ञान कारणत्वेन अभाव ज्ञान होने के लिए ज्ञान कारण है तो गंधरप कार्य उपस्थित अनतर गंधप्रागे शीघ्र उपस्थित संभव शीघ्र क्रिया विशेषण हो गया शीघ्र उपस्थिति गंध गंधपरागभाव की हो जाएगी न तो रूप्रागभाव क्यों तदुपस्थित तदुपस्थिति अर्थात रूप रूप्रागभाव की उपस्थिति में उपस्थितें ष्ठी रूप ज्ञान सापेक्ष से रूप हो गया उपस्थित वहाँ उपस्थितें है ष्ठी है अर्थात रूप प्राग भाव का उपस्थिति रूप ज्ञान सापेक्ष द्वितीय क्षण में गंध की उत्पत्ति होगी तो फिर रूप की भी उत्पत्ति होगी तो रूप बुद्धि में आने के बाद फिर रूप प्रागभाव ये सब रूप ज्ञान इति उपस्थिति लाघवेन गंधम प्रति गंधप्रागभाव निवर्ती अवश्यकृत अभी उपस्थिति लाघव शीघ्र उपस्थित हो जाएगा गंधप्राग भाव तो होने से गंध प्राग भाव एवं नियत पूर्वी नियत पूर्वी अर्थात शीघ्र उपस्थित हो जाने से अवश्य लिप्त तो माना जाएगा अच्छा ये हो गया तो फिर आप पाकज शब्द क्यों कहे इसके लिए कहते हैं पाकज रूप कार्य उप, उप, उपस्थिति अनंतरम पाकज गंधरूप कार्य ये रूप जो गुण वाला रूप नहीं पाकज गुपक कार्य इस प्रकार के गंधरूप कार्य उसके उपस्थिति के अनंतरम गुप प्रागभाव उपस्थ युगपदेव उपस्थिति पाकज गंध वो कार्य है वो आगे बनेगा अर्थात तो पाक कर रहे हैं पाक करने से गंध की परावृत्ति होगी परिवर्तन हो जाएगा तो होने से पाक ज कहेंगे अभी जो दूसरा गंध आएगा उसको पाक ज कहेंगे तो पाक जो गंध रूपक कार्य बुद्धि में आता है हम अभी पाक कर रहे हैं आगे गंध की परावृत्ति हो जाएगी जो जो दूसरा गंध आएगा पाक से उसको पाकज गंध कहेंगे तो पाकज गध जो बुद्धि में उपस्थित होगा तद अनंतरम गंध रूप प्रागभाव ये दोनों ही बुद्धि में आ जाएंगे जब दो कपालों से घट बन रहे हैं वहां तो दोनों एक साथ आएंगे ऐसा नहीं है इनका मतलब ये इनका ग्रंथकार का जो अभिप्राय है किंतु जब पाकज गंध कह देंगे वहाँ पाकज गंध और पाकज रूप ये दोनों साथ में आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे हेतु बताते हैं गंध रूप प्रागभाव युगपद उपस्थिति संभवते जब दो कपाल मिलकर के घट बन रहे हैं वहां अगर गंध का बात है तो गंध प्राग भाव ही आएगा किन्तु पाकज गंध हो जाने से ये गंध रूप दोनों प्राग भाव साथ में आ जाएंगे ऐसा क्यों होगा कहते हैं गंध रूप प्राग भाव योर उपस्थिति संभवत ऐसा क्यों हो जाएगा कहते हैं रूप परावर्तक तेज संयोग से पाक तया पाक पद का अर्थ हो गया ऐसा तेज संयोग जिससे रूप का परिवर्तन होगा तर्क संग्रह में ऐसा नहीं कहे वो तो कहे कि रूप परावर्तन के लिए जो तेज संयोग उससे भिन्न है जो रस परावर्तक इसलिए आम्रम जो कहते ना भूसावल केला ऐसा हरा ही रहेगा किंतु तो उसका अंदर में सब परिवर्तन हो जाता है वहाँ रूप का परावृत्ति नहीं होगा कुछ आम भी हरा रहते हैं पक जाते हैं किंतु तो, तो वहाँ तक तो कहा गया कि रूप परावृत्ति के लिए जो तेज संयोग हो उससे भिन्न तेज संयोग रसा परावृत्ति ये कहा गया सब और उससे भिन्न तेज संयोग जो उसका कोमल हो जाना ये सब कहा गया यहाँ किंतु तो कहते हैं रूप परावर्तक तेज संयोग को ही पाक कहा जाएगा अर्थात पाक उस तेजस्वय है जिससे रूप बदलेगा तो तभी अगर आप पाक जो गंध कहते हैं पाक शब्द का अर्थ हो गया कि रूप बदलेगा और पाक जो गंध कहते हैं अर्थात गंध बदल रहा है तो जब आप पाक जो गंधो कह देंगे इसका अर्थ हो जाएगा कि गंध रूप दोनों ही बदलेंगे तो अगर दोनों ही बदलेंगे होंगे तो गंध प्रागभाव रूप प्रागवाव दोनों एक साथ आ जाएंगे ऐसा यहाँ ग्रंथकार का मत है मतलब ये टीकाकार का मत है रूप परावर्तक तेज संयोग पाक पदार्थ पदार्थतया रूप उपस्थिति आवश्यकवात तो केवल गंध पाक गंध कहने से केवल गंध बुद्धि में नहीं आएगा रूप भी आ जाएगा उपस्थिति अवश्यकवात तथा च अपाकज स्थले गंधम प्रति अवश्यकलृप्त नियत पूर्वर्ती न गंधप्राग भाव न यहाँ आगे क्या कहना चाहते हैं जब अपाकज हुआ वहाँ गंध उत्पत्ति गई तो उसके प्रति गंध प्रागभाव कारण तो न आया वहाँ रूप प्रागभाव बुद्धि में आया नहीं अभी पाकज गंध जब कहते हैं गंध प्रागभाव रूप प्रागभाव दोनों बुद्धि में आगे तो दोनों बुद्धि में आने पर भी कहते हैं देखिए वहाँ केवल गंध प्रागभाव आता है और उसी से ही गंध रूप का कार्य संभव हो जाता है यहाँ दोनों आने पर भी जो क्लिप्त तो है गंध प्रागभाव उसी के द्वारा यहाँ भी कार्य हो जाएगा क्यों वो क्लिप्त तो है सिद्ध है पता है कि उसी से कार्य हो जाएगा तो रूप प्रागभाव उपस्थित होने पर भी उसका कारण मानने का आवश्यक नहीं है ठीक है मैं तथा चपाकज गंधस्थले गंधम प्रति मतलब अपाकज गंधस्थल में निश्चित तो हुआ है क्या गंधम प्रति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न ग्धप्रागभावना एवं जहाँ अपाकज का बात है वहाँ गंधम प्रति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती गंधप्रागभाव हुआ वहाँ रूप प्रागुभाव नहीं हुआ तो उसी के द्वारा ही पाकज गंधो उत्पत्ति संभव है जहा पाकज हो रहा है वहाँ दोनों साथ आ रहे हैं आने पर भी गंध प्रागभाव को लेकर के गंध रूप कार्य उत्पत्ति संभवे है तम प्रति रूप प्राग भाव अन्यथा सिद्ध इति पर्यवसितो अर्थ इसको बताने के लिए पाकज गर्थात गंधप्रागभाव रूप प्रागभाव दोनों साथ में उपस्थित होने पर भी गंध प्रागभाव को कारण माना गया क्यों कहते हैं कि जैसे पदकृत्य में दिए हैं अवश्य क्ल नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत्सहभूतत्व जिस समय में गंध गंधप्रागभाव आया बुद्धि में उसी समय अगर रूप प्रागभाव बुद्धि में नहीं आएगा तब तत्सहभूत कैसे कहेंगे इसलिए पाकज गंध कह दिया तो पाकज गंध कहने से गंधप्रागभाव रूप प्रागभाव दोनों एक साथ बुद्धि में आएंगे तब रूप प्रागभाव गंधप्रागभाव का सहभूत हो गया तो होने से अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जो अन्यत्र गंध प्राग को कारण मान करके गंध की उत्पत्ति हो गई जहाँ गंध प्रागव रूप प्राग भाव दोनों आए वहां भी हम गंध प्रागुभाव को कारण मानेंगे यहाँ तर्क तो दिया इसलिए पाकज गंधम प्रति अन्यथा सिद्धम कहा, एवं कहाँ तो गंधम प्रति एक दृष्टांत दिखाया, एवं घट जातियम प्रति घट जातीय जाति कौन हो जाएगा घटत्व तो घट जातीय कितने होंगे सकल घट अर्थात जाती तो घट जातीय तो अर्थात घटत्वावच्छिन्नम प्रति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती दंडादि भी एवं घटो उत्पत्ति संभवे है अचाइया तो पूरा देते दे। घट के प्रति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती अवश्य क्लिप्त नियत पूर्वक्षण में जो रहेंगे कौन दंडादि भी दंड आदि कहने से चक्र कुल इत्यादि ये सब के द्वारा घटो उत्पत्ति संभव है रास अन्य सिद्ध रासभ अन्य सिद्ध यहां अच्छा, जहाँ रासभ नहीं है वहाँ दंड चक्र कुल इसके द्वारा घटो उत्पत्ति संभव हो जाएगा तो कहते हैं कि अवश्य क्लिप्त नियत पूर्वर्ती उन्हीं के द्वारा तो घट उत्पत्ति संभव हो गया और जहाँ रासव रहा तो भी उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उतने से ही हो जाता है तो होने से कहते हैं आवश्यक क्लिप्त नियत पूर्वर्ती भी दंडादि भीर एव घटो उत्पत्ति संभव है हो अन्यथा सिद्ध तो कहीं अगर राशव है तो भी वो अन्य सिद्ध हो जाएगा दंडादि भीर आगे दंडादि भीर एव दंडादि भीर, दंडा भीर एव है न? दंडाधिर एव ना अवश्य निय तो पूर्वर्ती भी ही दिया है ना उसके साथ समान अधिकरण के लिए दंडादि फिर एव अच्छा आगे शंका करने वाला कहता है घटो उत्पत्ति संभवे अच्छा घटो उत्पत्ति संभवे जो मूल में दिनकरी में दिया उसके लिए है रामरुद्री में कहते हैं घट उत्पत्ति संभव है अर्थात तद घट उत्पत्ति संभव है जिस घट के पास अभी बनने के समय में रास खड़ा है वो घट अभी अवश्य क्लिप्त दंडादि भी हो जाएगा तो होने से वो रास वह अन्यथा सिद्ध हो जाएगा इसलिए कहते हैं तद घट उत्पत्ति संभव है जिस घट के पास अभी रासव विद्यमान है उत्पत्ति समय में ननु आगे कहते हैं तो ये रामरुद्री में पहले देखिये ननु इत्यादि प्रतीक दिया है उसके आगे गंध रूप यो युग पद उत्पन्न गंध प्राग भाववत रूप प्राग भावी गंध नि ये दोनों युगपद उत्पन्न होंगे उत्पन्न होने से गंध प्राग के जैसा रूप प्राग भी वो भी पूर्व क्षण में रहेगा दोनों रहेंगे गंधनियत पूर्वर्ती अवश्य क्लुप्त इसलिए गंधनियत पूर्ववर्ती रूप प्राग हो भी हो गया तो होने से इति रूप इतिप्रागभावन एवं गंधप्रागभाव कु्यथा सिद्ध अभी पूर्वपक्ष कहता है रूप प्राग भाव गंधप्रागभाव दोनों ही पूर्वपक्षणों में रहेंगे तो गंध के प्रति आप गंध ग्रागभाव को कारण मान करके रूप प्राग को अन्यथा सिद्ध कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है वैपरीत्यंका तो करता है तो, गंध प्राग कुतो न अन्यथा सिद्ध गंध प्रागव अन्यथा सिद्ध क्यों नहीं हो जाएगा ये पूर्व पक्ष का संकार है दिनकरी में ननु अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न पाकज रूप प्राग पाकज रूप प्राग भावे न उत्पत्ति संभवे जो ये करी में कह दिया था अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो गया रूप प्राग भाव गंध के प्रति रूप प्रागभावी अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हुआ गंधो उत्पत्ति संभवे है भाव को कारण मान करके गंधो उत्पत्ति हो सकता है क्योंकि रूप प्राग भावी अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती होने पर रूप प्राग भावना गंध प्राग भाव अन्यथा सिद्धि ही सूर्व पक्ष कहता है अन्यथा सिद्ध हो जाएगा सिद्धांतिक कहेगा यहाँ यणत्व अवश्य क्लिप्तम इति उक्तो हम ऐस प्रकार कहेंगे जो कारण है और अवश्यक्लिप्त है यहाँ क्या हो गया पाकज स्थल में रूप गंध एक साथ उत्पन्न होते हैं इसलिए पूर्व क्षण में दोनों प्रागभाव रहते हैं किंतु जहां केवल गंध उत्पन्न होता है रूप वहां उपस्थित तो नहीं हुआ बुद्धि में पाकज स्थल में कहा गया वहां तो न पाकज नहीं अपाकज स्थल में पाकज स्थल में तो दोनों साथ होंगे कहा गया ये तो विचार इस प्रकार के दिया गया <laughs> हमारा बुद्धि तो चलता है विपरीत तो होना चाहिए जहां दो कपाल मिला तो वहां समान समय में रूप रस गंध ये सब तो समान समय में उत्पन्न होंगे अपाकज अच्छा स्थल में एक साथ होंगे किंतु पाकज अच्छा स्थल में उसका जितना टेम्परेचर होना है हुआ तो ये बदल जाएगा उसका बाद में टेम्परेचर पहुंचेगा और बाद में बदलेगा इस प्रकार की बुद्धि में अर्थात न्याय है इसलिए आप जैसे बुद्धि लगाएंगे तो ठीक तो चलिए किन्दु ग्रंथकार के अनुसार मान लेना है कि अपाकज अच्छा में एक साथ उपस्थित तो नहीं होते हैं मतलब जहाँ हम दो जोड़ते हैं कपाल घट बनाते हैं रूप रस गंध एक साथ उत्पन्न होंगे किंतु गंध उत्पत्ति विचार करते हैं तो रूप प्रागभाव बुद्धि में उपस्थित तो नहीं होगा उत्पन्न तो होंगे साथ में किंतु उपस्थित तो नहीं होगा नहीं होने से अवश्यकृत नहीं होगा कहाँ तो सिद्धांत कहता है अभी अपाकज स्थल में गंध गंधप्रागभाव ही अवश्य क्लिप्त हुआ वहां रूप प्राग भाव अवश्य क्लिप्त नहीं हुआ क्योंकि उपस्थित ही नहीं हुआ तो सिद्धांति कहता है कि यद अवश्य क्लिप्तम और कारणत्व अपाकज में अवश्य क्लिप्त और कारण हुआ गंध गंधप्रागभाव तो सिद्धांति ये बात कहेगा कारणत्वम और अवश्य क्लिप्तम अवश्य क्लिप्तम तो पाकज स्थल में दोनों हो गए अभी कारण किसको मानेंगे लेकर के विवाद होता है तो सिद्धांत कहता है कि अपाकज स्थल में कारण हम गंधपरागभाव ही लेते हैं क्योंकि रूप प्रागभाव तो आता ही नहीं तो अवश्य क्लिप्त नहीं हुआ और वो कारण नहीं होता है रूप प्रागभाव अपाकज स्थल में इसलिए हम कहेंगे कि खाली अवश्य क्लिप्त नहीं कहेंगे कारण भी होना चाहिए इस प्रकार की कहेंगे अभी जहाँ पाकज होता है दोनों अवश्य क्लुप्त हो गए किन्तु दोनों कारण नहीं होंगे क्यों कारण नहीं होंगे पूर्व पक्ष कहता रूप प्राग भाव को भी कारण मान लीजिए सिद्धांत कहता है कि कारण नहीं होगा क्यों कहते अपागज में नहीं हुआ तो इसलिए यहां भी कारण नहीं होगा अवश्य क्लिप्त तो दोनों होने पर भी कारण रूप प्रागव नहीं होगा इसलिए हम कहेंगे यत तो कारणत्व अवश्य क्लिप्तम इत अभी पूर्व पक्ष कहेगा अभी लक्षण कर रहे कारण का अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती कहेगा और उसका लक्षण का घटक घटकत्व आप क्या दे दिए कारण तो दे दिए तो कहते हैं आत्माश्रय सूर्व तो पक्ष कहेगा आत्माश्रेय हो जाएगा आपका लक्षण इतिद अत्र आहु सिद्धांति कहता है लघु नियत पूर्ववर्तित्व रूपम अवश्यक्लिप्तत्वम क्लिप्तत्व यह बोध्यम अवश्यक्लिप्तत्वम ये क्या है कहते हैं लघु होना चाहिए नियत पूर्ववर्तित्व होना चाहिए नियत पूर्ववर्तित्व तो दोनों में आ गया किंतु लघु ये रूप प्राग नहीं होगा ये कैसे आगे कहते हैं तो अगर हम कारणत्म अवश्य लिप्तम कहने से आत्माश्रय हो गया अभी कहेंगे लघु नियत पूर्वर्तितम इस प्रकार की कह देंगे यही अवश्यक लिप्तत्व का अर्थ होगा तो लघु शब्द जोड़ने से क्या अधिक हो गया कहते हैं लघुत्म च शरीर कृतम उपस्थिति च तो शरीरकृत उपस्थित कृत उपस्थिति अर्थात ज्ञान ज्ञान किसका शीघ्र हो जाएगा वो लघु हो जाएगा शरीर जिसका छोटा होगा वो लघु हो जाएगा और संबंध जहाँ छोटा होगा वो लघु हो जाएगा तथा प्रथमम प्रथमम अर्थात तो शरीरकृतम लघु शरीरकृत लघु कैसे साथ द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए उस द्रव्य में उद्भुत रूपव तुम रहना चाहिए और परिमाण क्या होना चाहिए महत्व तो परिमाण होना चाहिए महत्व तो द्रव्य हो जाएगा परिमाण महत्व हो गया द्रव्य उसमें परिमाण क्या रहेगा महत्त्वम परिमाण महत्त्वम और उसमें जाति महत्वत्व तो ये जो पृथकत्व और ये जो महत्व तो और ये गुरुत्व तो ये सब तो ये जाति नहीं है ये गुण ही है द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें महत्व परिमाण रहना चाहिए अभी कहते हैं कि महत्व परिमाण ये कहा से रहेगा? परमाणु में रहेगा दियणुक में त्रियाणुक में रहेगा जो त्रियाणुक इत्यादि होंगे महत्व परिमाण उसमें रहेगा जो त्रियाणुक इत्यादि होंगे वो अनेक द्रव्य समवेत भी होंगे को तीन को में समवेत होगा तो अनेक द्रव्य समवेतत्व ये भी को में रहेगा और महत्व ये को में रहेगा तो आप कहते हैं कि द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए महत्व चाहिए तो महत्व चाहिए अनेक समवेतत्व ये भी होने से हो जाएगा तो अनेक समवेतत्व को कारण मानेंगे द्रव्य चाक्षुष के प्रति अथवा महत्व का कारण मानेंगे तो शरीरकृत लाघव किसमें है महत्व इसलिए कहते कि अनेक द्रव्य समवेतत्व अपेक्ष महत्वे प्रथम शरीरकृतम लाघव शरीरकृत लाघव हो गया महत्व क्योंकि महत्व इतने तीन औ से हो गया अनेक द्रव्य समवे ते बड़ा हो गया शरीर अच्छा द्वितीय उपस्थिति कृतम द्वितीय प्रति अर्थात गंध उत्पत्ति के प्रति रूप प्राग भाव गंध गंधप्रागभाव अपाकज स्थल में जहाँ विचार करके दिखाए थे तो गंध के प्रति प्रतियोगी हो गया गंध इसलिए पूर्व क्षण में अभाव गंधप्राग भाव ये प्रथम बुद्धि में, में उपस्थित हो जाएगा इसलिए उपस्थिति कृतम राघवम तो गंध के प्रति गंध गंधप्राग भाव लघु हो जाएगा गंधात्मक प्रतियोगी ज्ञान सत्वन गंधात्मक प्रतियोगी अर्थात गंध प्रतियोगी यह ज्ञान जब बुद्धि में आ जाएगा शीघ्र तद उपस्थितें गंध प्रतियोगी जब बुद्धि में आ जाएगा तब किसके रूप प्राग गंध गंधप्राग भाव कौन बुद्धि में पहले आएगा गंध भाव तद उपस्थित है तद अर्थात गंधपरागभाव शीघ्र उपस्थित हो जाएगा तो यह हो गया उपस्थिती कृतम लाघवम और तृतीय हो गया संबंध कृतम शरीर को लेकर के उपस्थिति को लेकर के संबंध को लेकर के तो संबंध लेकर के लाघ कहते हैं तृतीयम दंडत्व दंड रूपादि अपेक्ष दंडे कारणत्व दंड को कारण मानेंगे अथवा दंडत्व दंड रूप को कारण मानेंगे इसमें कहते हैं कि संबंध गौरव हो जाएगा अगर दंड को कारण मानेंगे घट के प्रति घट कहाँ रहेगा बनने का समय में कहते चक्र के ऊपर रहेगा अभी चक्र के साथ दंड का क्या संबंध होगा स्वयं को संबंध होगा और वह दंड में दंडवाय तो सम्बन्ध दंड रूप वो भी समवाय संबंध अगर हम दंडत्व तो अथवा दंड रूप को कारण मानेंगे तो वो कारण को लेकर के दंडम में चक्र में रखना पड़ेगा जहां घट भी रहता है तो इसलिए कारण दंड अथवा दंड रूप इसको लेकर के अगर हम चक्र में रखेंगे तो दंडत्व का चक्र के साथ क्या संबंध आएगा समवेत संयुक्त समवाय तो अथवा हम ला रहे हैं अच्छा हम ला रहे हैं दंड को तो दंड को लाएंगे रखेंगे चक्र में तो इसलिए दंडत्व से आरंभ करेंगे समवेता संयोग दंडत्व को ला रहे हैं इसलिए दंडत्व दिशा से चलेंगे संयुक्त समवाय अच्छा रुके okay. तो संयुक्त समवाय संबंध से रूप घट को करके घट में संयुक्त समवाय वहा चक्षु संयुक्त हुआ घट और उसमें हुआ यहाँ इस प्रकार के चक्र संयुक्त हुआ दंड और वो दंड में दंडत्व संयुक्त समवाय संयुक्त समवाय तो संयुक्त समवाय तो संबंध हुआ अच्छा चक्षु का सन्निकर्षण कारणता अवच्छेद जैसे हम असमवा कारण का कारणता अवच्छेद कहते हैं स्व समवायी समवे तत्व तो, हाँ हमें देखिये स्व समवायी समवे तत्व तो, हम स्व को ला करके रख रहे हैं तो इस प्रकार है जिस जिसको ला करके जहां रखेंगे जिसको ला रहे हैं संबंध वहां से आगम करेंगे जब हम असमवाय कारण तंतुरूपों को बना रहे हैं तंतुरूपों को ला करके हम पट में रख रहे हैं तो इसलिए स्व पद से असमवाय कारण तंत को ले रहे हैं उसको ला करके रखना है तो स्व से आरम्भ करते हैं स्व समवायी हो गया तंतु उसमें समवेत हो गया पट तो स्व समवायी समवे तव तो ये पट में रहा तब तो स्व भी आ गया इसी प्रकार की यहाँ हमको रखना है दंडत्व को लेकर के चक्र में रखना है तो दंडत्व को अगर स्व पद से लेंगे तो स्व समवायी स्व समवायी हो गया दंड उसमें संयुक्त हो गया चक्र तो स्ववायी संयुक्त इस प्रकार के होगा ये अच्छा संयुक्त समवाय संयुक्त समवाय क्या ना हमारा बुद्धि में संस्कार हुआ है तो यहां भी हम भी संयुक्त समवाय लिखा है <laughs> तो समवायी संयुक्त इस प्रकार के होना चाहिए अच्छा इस संबंध से यह इधर रहेगा यह भी इधर रहेगा संबंध दुष्ट होता है तो इसलिए अर्थात तो अगर दंडत्व तो चक्र में रहेगा चक्र भी संयुक्त न किन्तु सं, संबंध अलग होता है संयोग संबंध इस पार्श्व में और इस पार्श्व से संबंध अलग हो जाएगा अच्छा तो जब हमको दंडत्व तो को लेकर के रखना है चक्र में तो दंड तो को स्वपद से लेंगे तो स्व समवाय हो जाएगा दंड उसमें संयुक्त होगा चक्र अर्थात स्व समवायी संयुक्तत्व इस प्रकार के लक्षण करना मतलब कारणता अवच्छेद का ये होगा स्वसमवायी समवे तुम स्वसमवाय संयुक्त ये लक्षण होगा तो दंडत्व तो, दंड रूप अगर ये दोनों को कारण मानेंगे कारणता अवच्छेद को हो जाएगा स्व समवाय संयुक्तत्व अगर दंड को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेद संबंध हो जाएगा खाली संयोग इसलिए कहते हैं दंडत्व तो, दंड रूपादि अपेक्ष दंड को मानने से ये संयोगकृत लाघव हुआ ए संबंधकृत तो दंड को कारण मानने से संबंध लघु हो गया केवल संयोग संबंध हो गया इसको दे दिए सो आश्रय दंड संयोग आदि घटितया पहले दे दिए स्वपद से दंड तो लिया सो आश्रय आश्रय हो गया दंड आश्रय होता है तो स्व समवायी संयोग ये जाके चक्र में रहेगा तो स्व समवायी संयोग आदि घटित परंपरा या गुरुत्वात्थ अगर हम दंड अथवा दंड रूप को कारण मानेंगे तो स्व समवायी संयोग ये आपका कारण था अवसद का संबंध होगा ये गुरु हो जाएगा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मी मूर्ति वेद विभा व्योम दक्षिणा दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शां आप लोगों के ऊपर हम बोझा नहीं डाल दिया ना <laughs>